संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व भिन्न भिन्न तिथियों और नक्षत्रों में करने का का तथा उसमें तील आदि देने का फल ने कहा धर्मात्मन अब आप मुझे की पूरी -पूरी ने कहा राजन तुम श्राद्ध कर्म की उत्तम विधि को ध्यान देकर सुनो पितृ यज्ञ अर्थात श्राद्ध धन यश तथा पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग राक्षस पिशाच तथा किन्नरों को भी सदा पितरों की पूजा करनी चाहिए सभी दिनों में श्राद्ध करने से पितरों का प्रसन्नता होती है अब मैं तुम्हें तिथियों के गुण अवगुण बतला रहा हूँ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पितरों की पूजा करने पर बहुत सी सुंदर और सुयोग्य संतानों को जन्म देने वाली रूपवती स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं द्वितीय को श्राद्ध करने से घर में कन्याय पैदा होती है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 अर्थात घोड़े खच्चर आदि की वृद्धि होती है दसवीं को श्राद्ध करने वाले पुरुष की गौवें बढ़ती हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से बर्तन और कपड़े मिलते हैं तथा घर में ब्रह्म से संपन्न पुत्रों का जन्म होता है द्वादशी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य के यहाँ सदा सोने चांदी और अधिक धन की वृद्धि होती देखी जाती है त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने जातु बंधुओं में सम्मानित होता है किंतु जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर वाले मनुष्य जवानी में ही मर जाते हैं और श्राद्धकर्ता को भी शीघ्र ही लड़ाई में जाना पड़ता है अमावस्या में श्राध करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती है कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के सिवा दसवीं से लेकर अमावस्या तक की सभी तिथियां श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है अन्य तिथियां इनके समान नहीं है श्राद्ध के लिए जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार पर्वान्न की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। अपराध ने पूछा दादाजी पितरों को दान की हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है कौन सा भविष्य उन्हें अधिक काल तक तृप्त रखता है और कौन सा अनंत काल तक विष्णुजी ने कहा युधिष्ठिर श्राद्ध के तत्व को जानने वाले विद्वानों ने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 अतः श्राद्ध के समय दिए जाने वाले भोजन के पदार्थों में तिलों को ही प्रधानता दी गई है खीर देने का देने से एक वर्ष तक पितर त्रिप्त रहते पितर रहते हैं। हैं कहते है क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र का योग होने पर हमें घृत युग खीर का पिंडदान करे बहुत पुत्र उत्पन्न होने की अभिलाषा करनी चाहिए क्योंकि उनमें से एक भी तो गया में जहां श्राद्ध के फल को अक्षय करने वाला अक्षय कर करेगा पिता के मृत्यु तिथि को जल मूल फल और अन्न आदि जो कुछ दिया जाता है वह सब मधु मिलाकर देने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति रहती है अब ने राजा शशविंदु के प्रति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 मृग में श्राद्ध करना चाहिए आर में श्राद्ध करने वाले मनुष्य की क्रूर कर्म में प्रवृत्ति होती है पुनर्वसु में श्राद्ध करने से धन की इच्छा बढ़ती है जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो उसे पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए आश्लेषा में श्राद्ध करने से धीर स्वभाव वाले पुत्रों का जन्म होता है मघा में श्राद्ध करने वालों को भाई बंधुओं में सम्मान प्राप्त होता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध का दान करने से सौभाग्य की वृद्धि और उत्तर फाल्गुनी में करने से संतान की प्राप्ति होती है जो हस्त नक्षत्र में श्राध का अनुष्ठान करता है वह अभीष्ट फल का भागी होता है चित्रा में श्राद्ध करने वाले को रूपवान पुत्रों की प्राप्ति होती है स्वाति नक्षत्र में पितरों की पूजा करने से व्यापार में उन्नति होती है पुत्र की इच्छा वाला मनुष्य यदि विशाखा में श्राद्ध करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं अनुराधा में श्राद्ध करने वाला पुरुष राजाओं पर शासन करता है यदि समृद्धशाली पुरुष इंद्र संयम पूर्वक में श्राध करता है तो उसे आधिपत्य अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त होता है मूल में श्राद्ध करने से आरोग्य और पूर्वाषार में यश मिलता है उत्तराषारण नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य शोक रहित होकर पृथ्वी पर विचरण करता है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 श्राद करने से सहसरो गौ प्राप्त होती है श्राद्ध में रेवती नक्षत्र का लेने वाले को नाना प्रकार की धात्मों का लाभ होता है। नक्षत्र में शाद्ध करने से घोड़े मिलते हैं और भरणी में श्राद्ध करने से उत्तम आयु प्राप्त होती है राजा शशबिंदु ने श्राद्ध की यह विधि सुनकर इसी के अनुसार श्राद्ध किया उसके प्रभाव से वे संपूर्ण पृथ्वी को अनायास ही जीतकर उसका शासन करने लगे